ईश्वर तो के बारे में जितना भी बताना है बताने के बाद उसके वाच्यवाचक भाव का कथन कर रहे हैं तो उस वाच्यवाचक भाव कथन करता प्रणिधान की प्रक्रिया बताना शुरू किए तो प्रणिधान का साधन बता दिए वाचका, अब प्रणिधान करें तो कैसा करे विज्ञात वाच्यवाचक से योगी न प्रणिधान प्रकारम दर्शे जब आपने वाच्य वाचक समझ गए हैं तो अभिधान अभिधे अत्यंत अभिन्न है अतएव वह प्रणव ही ईश्वर ईश्वरी प्रणव है यह जब जान लिए हैं अब उस ईश्वर का आह्वान करके अनुभव करने के लिए उसी कृपा प्राप्त करने के लिए उस प्रणव जो ओम उसके नाम है उसका प्रयोग कैसे करना है उस प्रणिधान की प्रक्रिया तपस्त तदर्थ तजपस तपस तदर्थ भावन उस प्रणव का जप करना है वाचक का जप करना है और उस वाचक की तरफ बोधमान वाच्य के अर्थ का भावना करनी पुनः पुनः चित्र निवेशन में व भावना बारम्बार चित में एक आकार उसी आवृत्ति को बनाए रखने का नाम भावना तीसरे है और परमात्मा के बारे में याद है आप चाहे किसी भी भाव से कीजिए चाहे शत्रु भाव से करें कंसाधन शत्रु भाव से किया कोई पुत्र भाव से करता है कोई पति भाव से कर रहा है, है अनेकों भाव से किसी भी भाव से करो लेकिन उस केवल नाम लेने से काम चलता नहीं इतना जितना यदि उसके अर्थ के साथ करते हैं उसके भाव के साथ चलते हैं तो उतनी और भी शीघ्र होती है केवल नाम से भी धीरे धीरे मिल जाएगा क्यों नाम और नाम यह भिन्न है लेकिन समय की बात है उसमें ज्यादा समय लगेगा जिसमें कम समय लगता है अधिकतर लोग करते ही है केवल जब अर्थ की भावना तो करते ही नहीं है प्रणव का पूरा अर्थ भी मालूम नहीं जिन जिन मंत्रों को आप लोग जपते हैं उन मंत्रों का सम्य गर्थ मालूम है नहीं सभी को मालूम नहीं है और मंत्र प्रयोग करने की प्रक्रिया सबको मालूम नहीं है मंत्र शुद्धि माला शुद्धि कौन जानता है जिस माला को आप प्रयोग कर रहे जपने के लिए उस माला की शुद्धि की प्रक्रिया जानते हैं कभी शुद्ध किए हैं नहीं फल कैसे मिलेगा माला शुद्धि की प्रक्रिया समझनी चाहिए मंत्र शुद्धि की प्रक्रिया समझनी चाहिए मंत्र प्राप्त हो गया गुरु जी ने दे दिया और जपना चालू कर दिए न गुरु ने बताया न चेढ़ाने जाना ऐसे ही तो चल रहा है गुरु चरण नरक में ठेलम ठेला इसलिए हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है प्रक्रियाओं को समझनी चाहिए तभी सफल वास्तविक फल तब प्राप्त नहीं जानते हैं तो उसके लिए नहीं अनेको ग्रंथ है और ऐसे जानने वाले लोग भी हैं उनसे जाना जा सकता है लेकिन जाने की इच्छा ही नहीं है और जान भी रहे तो दूसरों को केवल बताने के लिए अपने लिए नहीं तो क्या फायदा है ऐसे भी लोग बहुत उसे देखना पड़ता है किसी को बताने से पहले क्यों छा रहा है क्योंकि इनका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है सदुपयोग कम है और ऐसे नहीं जाए भगवान ने ऐसे जाली बचा दी है बिछा दिया है कि किसको मालूम ही नहीं बहुत ही कम लोगों को मालूम है लेकिन इन प्रक्रियाओं को जा, जाने बिना ही यदि हम करते हैं तो हम कभी सफल सम्यक प्रकार से शीघ्र गति से सफल नहीं प्राप्त हो सकते बहुत तो समय लगेगा बहुत जन्म भी लग सकता है नाम जपते रहो शब्द जड़ात्मक है आकाश गुण है ना आकाश उत्पन्न वस्तु है तो उसका गुणवत्ता शब्द भी उत्पन्न है और है और जड़ से आप चेतन की ओर जाना चाह रहे हैं बिल्कुल जाएंगे कोई संशय ही नहीं है इसीलिए ही बना हुआ है संवादी भ्रांति में यही होता है और जितना भी ज्ञान है जितना भी वेद है जो भी है आपका सब कुछ मिथ्या है इस मिथ्या साधनों को लेकर के आप सत्य की ओर जा रहे हैं बड़ा आश्चर्य और लेकिन प्राप्त होगा क्योंकि के बावजूद भी हमारे को सिद्ध करने वाले हैं इसकी गारंटी हमें शास्त्र देते हैं इसलिए शास्त्र पर श्रद्धा करते हैं सप्ताह से भी तो दृढ़ भूमि अभ्यास करते वक्त श्रद्धा की आवश्यक वस्तु है उस साधन में जब श्रद्धा रहेगी तो अवश्य ही उस साधन से आप को प्राप्त करेंगे भले ही साधन मिथ्याभूत है अनित्य है वगैरह है मनुष्य प्राप्ति जो साध्य होगा वह नित्य होगा सत्य होगा की श्रुति स्मृति कह रही है अब यह विचार यही होता है कि भाई जब करे तो कैधर करे अभी मंत्र पर निर्भर है अलग अलग मंत्रों की विधि अलग अलग है इनके अंग न्यास कर विस इस प्रकार सोलह प्रकार के न्यासों में से अपनी मर्जी है कम से कम न्यूनतम तीन करनी है और कर सके तो पूरा सोलह सोड़स तो प्रकार के न्यास होते हैं किसी भी मंत्र का हो वह प्रणव का भी इसीलिए सोलह प्रकार के न्यास उनमें से प्रमुख हमेशा हरेक ग्रंथ का हरे स्तोत्र का हरेक मंत्र का तीन तो न्यूनतम मानी गई है अंग कर और हृदय न्यास अंग न्यास कर न्यास, न्यास। इन्यास के द्वारा आपको मंत्र के स्वरूप से अभिन्न स्वरूप होना पड़ता न्यास किसलिए कि मैं अलग हूं मैं जिसका जप रहा हूं वह मंत्र मेरे से अलग है यदि ऐसी भावना भेद बुद्धि रहेगी तो आपको का कोई फल नहीं मिलेगा उस मंत्र को अपने से अभिन करना पड़ेगा उस देवता को अपने से अभिन करने के लिए न्यास है। न्यासों के द्वारा देवता को क्या करता है यहाँ पर भी यहाँ वापस बिठाते ही नहीं जो स्पर्श करते दिखाते क्या है आप यु करते हो वो असल में उस स्थान पर आपने कभी मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा देखा है हैं? मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं वो मंत्र बोलते हैं दर्ब रहता है उस अंग को स्पर्श करते हैं अर्थात उस मंत्र के माध्यम उच्चारण के द्वारा उस मंत्राभिमानी जो भी देवता उस मंत्र में है उसको उस अंग में हम स्थापना कर रहे हैं इस प्रकार से मूर्ति के अंग प्रत्यंग में विभिन्न देवताओं तो के सिर्फ प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है यहाँ पर भी जब आप अंगन्यास करते हो करन्यास करते हो हृदयादिन करते हो इन न्यासों के द्वारा जिसकी आप न्यास किया है चाहे वो गीता हो चाहे चा कोई स्त्रोत्र हो चाहे कोई मंत्र हो उसको अपने से अभिन्न कर लेते हैं इसी का देवो भूतवा देवान देव से अभिन्न भाव को प्राप्त होता देवताओं का जन्म करना होता है मंत्र से अभिन्न भाव को प्राप्त होता हुआ मंत्र का जब करना होता है इसे न्यासों को जाना जरूरी है ओम के सब न्यास को जाननी चाहिए और तब उसका जो है स्थापना करके उसके अंदर विनियोग करना है विनियोग के बाद ध्यान ध्यान के बाद दिग्बंध दिग्बंध के बाद में जब आरंभ होता है उस जप में भी नियम है अब क्योंकि ओम में त्रिमात्रा है प्रसंग ओम का अन्य मंत्रों को छोड़ रहा हूं लेकिन ओम जो त्रिमात्रा है असमें परंपरा लोग कहते हैं एक का दो गुणा दो गुण का चार गुणा जाप करो एक दो चार अथवा दो चार आठ ऐसे कह तो हाँ देते हैं लेकिन कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं, नहीं है श्रुति प्रमाण नहीं है इसमें श्रुति कहती है यदि आकार प्रदान कर दोगे तो अर्थात क्या है अभी आठ हो सकता है आठ चार दो उल्टा भी हो सकता है आठ दो चार भी हो सकता है कुछ हो सकते हैं आपके निर्भर है आप क्या चाहते हैं यदि यह लोगों का फल चाहते हो तो प्रदान हो जाएगा यदि ऊपर के लोगों के फल चाहते हो तो वो प्रदान हो जाएगा या जा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त चाहते हो तो मा प्रदान हो जाएगा आप दो चार अटकार है वहां पर क्या हो गया दो के अपेक्षा से चार और बढ़ गया अधिक प्राधान्यता हुई और सर्वाधिक प्राधान्यता आपने दे दिया म में इसका मतलब क्या मुझे इस लोक का सुख भी थोड़ा चाहिए ठीक है स्वर्क का सुख इससे थोड़ा ज्यादा चाहिए और मुक्ति का मार्ग मेरा प्रशस्त होते रहे धीरे धीरे कोई आपत्ति नहीं ये अर्थ इसे चार आठ गलत परंपरा है यदि तो कुछ लोग ऐसे प्रचलित कर रखते हैं शास्त्र का अप्रमाण है और शास्त्र में यह भी नहीं कहा एक गुण उस थोड़ा प्रदान तो दूसरे की फिर अभी प्रधान तीसरे की नहीं गा या तो पूरी कर दो बाकी तो बिल्कुल नहीं गौन अत्यंत गौन ना के बराबर या तो प्रदान कर दो मैंने और बिल्कुल नहीं या तो मैं प्रदान मदान मैं मैंने मात्र को रखना है और ऊ को नहीं श्रुति तो ये कर रही है श्रुति के हिसाब से शून्य शून्य चार हो या आठ हो अपनी मर्जी सामर्थ्य आठ शून्य शून्य करो ये शून्य आठ शून्य करो या शून्य शून्य आठ करो ये श्रुति प्रमाण है अधिक से अधिक जो होगी प्रधान तो, तो उसी को कहेंगे प्रधान शब्द के कारण से आप गौण अर्थ तो दूसरा लेते हो ना गौण अर्थ तो लेने से क्या होता है उसको स्पर्श करना है एक दो मात्र उच्चारण करना चार मात्र उच्चारण नहीं मात्राओं में जाना नहीं स्पर्श किए बिना जाना भी नहीं हम मौ में जाना चाहते हैं आओ तो जरूर बोलिएगा लेकिन इतनी न्यून होनी चाहिए स्पर्श तुल्य होनी चाहिए देश अवग्र चिन्ह में होते ना श्वो, आ तो बोल भी रहे लेकिन अभी ले रहा है श्वो हम, श्वो अहम, ऐसी स्थिति हो जाती है अवग्र चिन्हों में जैसे वैसे यहां पर उन मात्राओं को गौण करने का तात्पर्य अत्यंत स्पर्श मात्र ही लेना है और जिसको प्रधान करने कहा पूर्ण पूर्ण श्वास को निन्यानवे प्रतिशत श्वास पूरा का पूरा उसी में प्रयोग होना चाहिए जब भी होता श्वास लेते हो लंबी फिर श्वास छोड़ते उच्चारण होता है जब उच्चारण करते हो तो अ और ऊ का अति करके स्पर्श मात्र करके उसको भी समान स्पर्शता यानी कि अ को थोड़ा किया को किया नहीं अः समान रखो स्पर्श मात्र करता हुआ मात्र प्रधान करता है तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है ये शास्त्र प्रमाण बनती है अब ये तो गुरु लोग ही सुनाते हैं इसलिए हम उसको करके सुनाएंगे नहीं ये तो जो आपके अपना गुरु होंगे वो कभी आपको सुना देंगे और जब सन्यास लोगे तो गुरु लोग बता देंगे जब सन्यास ले चुके हैं उनका तो गुरु ने बताया ही होंगे कि तो मान के चलते हैं और हमसे सुनना चाहेंगे तो इतना आसान नहीं है वो तो प्रैक्टिकल या नहीं प्रयोग नहीं ये तो अब चल रहा है फेर चल रहा है प्रयोगात्मक नहीं जब प्रयोगात्मक योग शिक्षा होगी तब देखी जाएगी तब सुना भी देंगे ऐसी बात नहीं है सुनाते हैं देसी विदेशी को भी सुना देते हैं। तो देसी को क्या सुनाने में घबरा गो मांस खाने वाले को भी करवा देते हैं हम लोग यही सोचिए कम से इसका असर इतना हो ताकि वो सब गलत काम छोड़ दें अरे देसी को आप लोग तो देसी लोग ऐसे भी तो आपको सुनाने में कोई दिक्कत थोड़ी है लेकिन ये कक्षा उसके लिए नहीं है और इस तरह से बैठ के उच्चारण भी नहीं होता है उसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जितनी लंबी श्वास उतनी दूरी होना जरूरी होता है इसका नियम प्रणव का जाप का और हमारे इस बिल सामने है अब इनके सामने बैठ के हम उच्चारण ही नहीं कर सकते 36 अंगुल दूरी पर होनी चाहिए व्यक्ति। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 36 अंगुल दूर होनी चाहिए न्यूनतम श्वास की लंबाई अधिकतम जो है 36 अंगुल है। श्वास की लंबाई जो चलती है ना ये 36 अंगुल होता है अधिकतम अतव न्यूनतम दूरी हम 36 अंगुल मानते बैठने गुरु और शिष्य के बीच दूरी जो सुनने का होता है प्रणवोच्चारण में न्यूनतम उस विधि के अनुसार करना है जब सुनने ही है तो वो देखा जाएगा कभी मौका मिलेगा तो करा भी देंगे वो भी है ना वो जब का मामला हुआ और कदार्था भावना और क्यों से जानोगे उसके लिए उपनिषदों को देखना पड़ेगा चतुष्पाद रूपेण ओम का वर्णन मांडक के उपनिषद में है कृपा विशेष रूपेण जय है मुंडनिषद में है तो प्रणव की उपासना के बारे में अनेक प्रकार से वर्णन उपनिषदों में स्मृतियों में और स्मृतियों में मिलता है उन सब को संग्रह कर ना पड़ेगा अमात्रा का अर्थ क्या ऊ का अर्थ क्या म का अर्थ क्या और उसमें से जिसको प्रधान रूपण उच्चारण कर रहे हो उस मात्रा संबंधी तत्वों को ही आपको ध्यान देना अन्य मात्राओं के तत्वों को छोड़ना जैसे त्रिलोक मंत्र भूर व स्वाह तीनों अग्नि मानती श्रोताग्नि आहवनी दक्षिणाग्नि और गार्भपत्य अग्नि अव मैं अगर जितनी भी है वो सारी चीजों को इकट्ठा करना पड़ेगा और लगभग 26 आइटम है अ 26 तत्वों का ध्यान करना पड़ता है एक उच्चारण में पूरा ना भी हो तो कोई बात नहीं एक बार उच्चारण में जितनी हो उतनी ध्यान अगले उच्चारण में श्रेष्ठ तीसरे में पूरी कर लेना उसे शास्त्र विधान करते हैं त्रिमात्रा होने के नाते तीन बार के अलावा चौथे बार के अलावा विशेष नहीं होनी चाहिए तीन बार में ही पूरी 26 तत्व का ज्ञान होना चाहिए। चौथी बार फिर पहला से शुरू करो इस तरह से आवृत्ति चलते रहना तुलसीदास जी भी इस विषय में कहते हैं भाव को भाव अनक आलसहू नाम जपत मंगल दिशी दसू विचार सुजन मन माही नाम लेव सिंधु सुखाही की चोपड़ी भाव कुभाव साफ कहते हैं कि शुद्ध भाव से लेना जरूरी है क्या कुभाव से लो लो तो सही गाली दे के लो, लो तो भगवान का नाम लेना चाहिए जैसे शत्रु भाव से लोगों ने लिया कुभाव से तो लिया वो भाव कुभाव अनख आल लेकिन बिल्कुल आलस नहीं होनी चाहिए क्षण पर भी आलस नहीं उस काल में नाम जपत मंगल दिशी दिशो नव नाम जबते जाता है तो दस दिशाएं मंगल भाव को प्राप्त हो जाते हैं करो विचार सुजन मन माही लेकिन उस मंत्र के अर्थ को सुजन को क्या करना चाहिए मन में ही उसका विचार करना चाहिए हा तब होता क्या है नाम ले तो भव सिंधु सुख ऐसे नाम यदि लेता है जबता है उसके लिए भव सागर भी सुख सागर हो जाए कहने का मतलब मुक्त हो तो मुक्ति का मार्ग हमें से जप अभी बहुत महत्वपूर्ण है भाष्यकार कहते हैं प्रणवस्य से जप तद जप मैंने तपा प्रणव से जप तदर्थ भावना प्रणवाभिधेय से ईश्वर से भावनाथ है प्रणव का विधेय होता जो ईश्वर है उस ईश्वर की भावना करनी है तदस्य योगिने प्रणवम जपत प्रणवात चित्तम एकाग्रम संपद्यत इस प्रकार से वो जो कोई योगी अस योगी नज प्रणव जपत उस प्रणव को जपता हुआ और प्रणवात की जो भावना करता हुआ निरंतर अभ्यास करता है तो वह उसका चित्त अवश्य ही एकाग्र भूमि को प्राप्त कर जाएगा तथा चम कहा भी है स्वाध्याया योग योग्याये स्वाध्याय स्वाध्याय योग पर प्रकाश ते इष्ट पुराण का है छे छे दो अच्छा स्वाध्यात योगित स्वाध्या प्रणव जपात अन योगम मैने समाधि में अभ्यास है स्वाध्याय मैंने प्रणव उसके अन्तर योग करो कहो योग का मतलब हाँ समाधि का अभ्यास करो ध्यान का अभ्यास करो योगा स्वाध्याय अमृत हर योग से जब निकलोगे फिर दोबारा स्वाध्याय में चले जाना। या अपना धारणा ध्यान समाज से जब निकलोगे वापस फिर जब जब जब से ध्यान, ध्यान से, ध्यान से फिर जब ये चक्र चलती चाहिए। ये कोई जन निरंतर जब ही करे ऐसा नियम भी नहीं है जब करो और तत्व का ध्यान करो फिर जब करो फिर ध्यान करो इसमें निरंतरता होनी चाहिए जब ध्यान जब ध्यान की निरंतर केवल जब का भी निरंतरता नहीं केवल ध्यान का भी निरंतर नहीं है जब अर्थ भावना को जोड़ा गया है स्वाध्याय योगास्वाध्याय योगा स्वाध्या, आम अनित स्वाध्याय योग संपत्या इस प्रकार से जप और उसके साथ ध्यान आदि का संपादन करने से परमात्मा प्रकाश है अपने परमात्म स्वरूप का प्रकाशन हो जाता है यहां भी समझना है जप में भी एक और बात साथ में समझने की यहां पर आम अनित शब्द प्रयोग करके जान बुझ करके पुराण कारण आ पठे वही से शुरू करना कहने का शुरू शुरू में आप नहीं तो क्या होता है हाथ माला फिर जाता है मन कहीं और भागते रहता है कबीरानी तो कह ही दिया साफ साफ <laughs> इसीलिए कहते हैं कि आप शुरू में वही खरी किया करो वही खरीच आप फिर उपाय फिर मानसिक कई बार वेखरी में भी मन लेते तो लेखन करो लिखो मंत्र को कुछ समय मुख से उच्चारण करते हुए कुछ हाथ से लिखते हुए भी साथ साथ करना उसे और अधिक एकाग्रता हो जाती है लिखना पड़ेगा ना कहीं लिपि इधर उधर ना हो जाए गलत ना लिखे आपका ध्यान सारी इंद्रिया वहां पर इकट्ठे होने लगे तब लिखने लगेंगे इसलिए पहले लिखित जब वेखरी उपांश मानसिक क्रमेण अभ्यासात वाचकम न्य भावकृत्वा धीरे धीरे धीरे उस वाचक को न्यक कर दिया और वाच्य वाचिक हो गया वाचकम नेगभाव कृत्व वाचित तम प्रलिने सती वो तो जो वाच्य है वाणी में ही उसको लीन कर देना लीन करके केवल अर्थाकार वृत्ति संत्या चित्तम निरोधाभिमुखम कृत्व क्या करना के अर्थ का ही चिंतन करना अर्थाकार वृत्ति का संपादन करना उसके द्वारा चित्त को उसी अर्थ में निरुद्ध कर देना निरुदाभिमुख करना है करने के बाद जब कोई अन्य विश्रांत भूमि प्राप्त नहीं होता आदि चित्त की वृत्तियों को जागृत काल में घटपटाज बाह संसार उसके विश्राम का अवसर मिलता है बाहर जाता है उसे बैठ जाता उसमें बैठता है फिर उसे बैठता है अलग अलग वस्तुओं में बैठता रहता है वृत्ति आपकी इसके इससे आपके अंतकरण की वृत्तियों को विश्राम करने की अनेकों पदार्थ हैं। लेकिन आपका जप और अर्थ चिंतन की प्रक्रिया इस तरह से होनी चाहिए कि यह चित्त की वृत्तियां केवल जिस अर्थ की आपने भावना किया उसी में विश्राम को प्राप्त करें उस अन्य विषंगों का विग्रहण न करें विश्रांत भूमि अपनी अलब्धवाक चैतन्य जब वृत्त वित निकला है तो निर्विशेक हो जाता है जब निर्विशेक होगा तो अपने आप शांत हो जाता है निरिंधन अग्निवत निधन अग्नि के समान स्वयं संस्कार अवशेषम भूतवा किम भवती तो संस्कार अवशेष रह गया संस्कार अवशेष होकर क्या होता है उसको अगले सूत्र में से विचार करते हैं। इस बीच में काफी बात यहाँ पर है क्यूँकी भावना भावनमी बहुत ही जरूरी का मूल आधार है जो वैकल्पिक साधना बताई गई है भक्ति प्रधान साधना पहले तो समाधि है वह क्रिया प्रधान साधना थी और अब भक्ति प्रधान साधना होने से यह और भी बहुत सारे विचारण विषय है जिसको टीकाकार लोग दिखा रहे देखिये योगारंभे मूर्त हरिम अमूर्तम अथ चिंतित गरुड़ पुराण में लिखा है हमेशा अपनी योग साधना जो भी आप करते हो उसके आरंभ में मूर्त हरिम अमूर्तम अथ चिंतित हरि का मूर्त रूप और अमूर्त रूप दोनों की चिंतन करनी चाहिए हरि का मूर्त रूप क्या है ओम और हरि का अमूर्त रूप है उसका अपना आत्मस्वरूप है उसका चिंतन वो कैसे करें उसको भी वही लिंग पुराण का दे रहे हैं। यह सर्वभूत चित्तव्य सर्वांतरे चिंत कैसे चिंतन करनी चाहिए यह सर्वभत चित ऐसे भाव करो सकल भूतों के चित्त का ज्ञात हो परमात्मा हरि आपके चित्त में क्या चल रहा है पुण्य चल रहा है पापर वृत्ति चल रहा है क्या सोच रहे क्या नहीं सोच सारी चीजों का भी साक्षी परमात्मा परमात्मा का स्व एक स्वरूप है सर्व साक्षी है ये भाव करना दूसरी बात यस्ट सर्व हृदय गीता में भी कहा ना हृदय थी हृदय से बैठा हुआ है इसलिए जो सभी के हृदय में स्थित ऐसे निश्चय करो, हृदयों में रह करके रहे बिना भी साक्षी हो सकता है ना इसलिए साक्षी भाव भी है सकल जीवों के कर्मों का आदि के प्रति और सकल जीवों के हृदय में भी विराजमान है सर्वांतरे ये तो और वही अंतर तम पदार्थ दे आत्मा सर्वांतर ऐसा बार बार उपदेश देते हैं में। ये वही आत्मा है जो सर्वांतरे और वह तुम्हारी आत्मा बार बार कहा है इसलिए कहते हैं कि वो सर्वांतरे ये तीन बात दे रहे हैं। वह ऐसा जो आत्मा अंत में वो ही हूँ ऐसी चिंता सर्वोत चित्तों का ज्ञाता है सकल हृदय में स्थित है और सर्वांतरयामी सर्वांतर है वो यह बात तीन विशेषणों से युक्त जो आत्मा हरि परमात्मा ब्रह्म वही मैं हूँ ये चिंता होनी चाहिए और शिवपुराण का भी श्लोक दे रहे इसीलिए देखिए णव वाच्य भावना ती आश सिद्धि परा प्राप्त न संशय तक यहाँ भी देभो प्रणव वाच्य प्रणव का वाच्य को शंकर भगवान ही उसकी भावना और उसके नाम का जपा तजा दपी सिद्धि परा परा शीघ्र ही मिलेगा वो सब प्राप्त करके संशय परसिद्धि आशु भवत्येव न संशय शीघ्र ही प्राप्त हो इसमें कोई संशय नहीं है ऐसे कहते हैं लेकिन वहां भी ध्यान रखना जब हम चिंतन करते हैं अर्ध अभेद तो बुद्धि नहीं होनी चाहिए इसलिए आप बता देना पहले लिंग पुराण का सो अहमस्मि अभेद अभेदा कहते एक ब्रह्म मयम ध्या न तो द्वैतम ब्रह्म एक ब्रह्म अयम ध्यात सर्व विप्र चराचर चराचर विभाग तो स्मरण शुरू करने के लिए इदम सर्व ब्रह्म सर्वं परमात्मा हरिदेव जगत जगदेव हरि हरि तो जगतो नहीं भिन्न हो ये जो सिद्धांत है आरम्भिक स्वागत के लिए हर व्यक्ति को मानो ये भगवान का ही रूप है भगवान का ही अनंतुलसी है तो भी सब साफ करते ये सारी सिद्धांत सभी में मिलेगा चाहे हिंदी भाषा में लो चाहे वो कहीं पंजाबी भाषा में गुरुमुखी भाषा में बोल रहे हो चाहे गुरु ग्रंथ में है चाहे किसी ग्रंथ में है लेकिन अलग अलग प्रकार से कथन किया गया है अर्थ तो एक कही है उस परमात्मा का ध्यान सब कुछ जो परमात्मा ये से पहले सर्व चराचरम एकमेव एक, एक ब्रह्म ही यह चरा च रूप जगत को भाषित हो रहा है अद्वेय सब ईश्वर के अनंत रूप है ऐसी भावना करनी चराच विभाग में वो चराचर विभाग को भी त्याग देना चाहिए त्याग करके अहमेव ब्रह्म इसके लिए भी हम लोग कहते हैं पहले क्या करना सर्वस्वी आत्मा जो पहले कहा सभी में परमात्मा है सभी परमात्मा तो बहुत ऊंची बात हो गई पहले बात तो सभी में भगवान है क्यों क्योंकि भगवान में सभी है सीढ़ी हो गया इसलिए भगवान में सभी है। भगवान हैं भगवान से अभिन्न आते हुए सभी भगवान है तीसरे सीढ़ी जिसने सभी भगवान है तो सभी में मैं भी हूं ना कि अलग हूं नहीं इसलिए मैं भी भगवान ब्रह्मा सर्वस्विन आत्मा अस्थि ये सर्व का परिकल्पित अतव सर्वम आत्मा अस्थि यद अहम एवं आत्मा अस्म ये सीढ़ी होती वेदांत चिंतन का उसके बाद एक क्वेश्चन बता दिया लारे अंत को स्मृति आदि के आधार पर ले जा रहे हैं सीधे अद्वैतानुभूति की ओर और।, और आगे कहते देखिए शांति शाश्वति जब और उसका अर्थ भावना करेगा उसको तो कभी भी शास्व की शांति मिल नहीं सकती है प्रतिशत का मंत्र तम आत्मस्तम वह ब्रह्म जो आत्मा जो अपनी अंदर विद्यमान हृदय में स्थित थे जो अनुपस्या थी सर्वत्र रह रहा है तो यहां भी रह रहा है यानी उपलब्धि की एक साधन विशेष होने से बता गया हृदय यह ना सोची हृदय के अंदर रह रहा है तो छोटा सा होगा को कोई आत्मा परमात्मा ना व्यापक है वो यानी उपलब्धि का स्थान विशेष जैसे जो प्रकाश सर्वत्र व्यापक है लेकिन दर्पण से विशेष रूप में छोड़ देते और तो विशिष्ट कार्यानुभूति में होती है ना दर्पण से कांच पकड़ते तो कांच को जला दे देगा को जला देगा कांच की महिमाए बीच में उपाधि की उसने सामान्य जो व्यापक किरणों के और प्रकाश की जो विलक्षण स्थिति को दिखा दिया उसने उसके असली सामर्थ्य को प्रकाशित कर दिया उस कांच ने का। किरणों का असली सामर्थ्य जलाने की भी क्षमता है इन किरणों में ये साबित कर दिया कि नहीं कर दिया उपाधि ने इधर से आपकी हृदय रूपी उपाधि भी आपके अपनी वास्तविक सामर्थ्य को प्रकाशित करने में सक्षम है इसलिए कार्य में ध्यान करो ऐसा उपाधि विशेष है वो जहाँ पर आपके अपने वो स्वरूप की वास्तविक स्वरूप और वास्तविक सामर्थ्य का अनुभूति हो जाती है इसलिए कहते हैं यहाँ पर देखिए तम आत्मस्तम अनुपस्थ्य दीदी रहा तेम एवं शांति दूसरों को निहो सकता और इस साधन के बारे मुंडो को पुरुष स्पष्ट कहता है क्या है शरोही प्रणवो धनु शरोन वेद्यम शर्वतन्म भवे जैसे प्रमाद रहित हो के धनुषधारी पुरुष बाण तो अपने लक्ष्य कर दीन देता है और वह बाण लक्ष्य में जाकर भूत हो जाता है उसी प्रकार से कहते प्रणव ही क्या है धनुष जीवात्मा ये है और लक्ष्य है कि प्रमाद करोगे तो सारा काम खराब हो जाएगा है ना अर्जुन अकेला ही परीक्षा में जो है सफल हुआ क्यों क्योंकि उसने प्रमाद नहीं की क्या दिख रहा है कोई कहता पेड़ दिख रहा है कोई कहता सारा मोहल इधर उधर सब दिख रहा है उसके बीच में पेड़ दिख रहा है पूरा बगीचा का बीच में पेड़ पेड़ के ऊपर पक्षी कहते फैल जाओ जब तक उन्होंने कहा कि भाई अर्जुन ने कहा तुमको क्या लिखता है कहते हैं बस काला पुतली काला काला बिंदु दिख रहा है आंख का पुतली है आंख का काला पुतली क्या मालूम नहीं किसका क्या मालूम नहीं हमको केवल काला बिंदु दिखता है बस और बाकी किसको आंख दिखी आंख के बीच पुतली दिखाई दे रहा है कहते सब फैल है बस लक्ष्य दिखने का मतलब मुझे ये भी पता नहीं ये जो काला बिंदु अंक का अवय है या किसका ये लक्ष्य के साथ अप्रमादपुर एकाग्रता है अप्रमत्तेन प्रमाद रहित होकर ही यदि हम इस प्रणव रूपी धनुष पर चढ़ा करके अपने आत्मा को जीव के साथ वेद करना चाहेंगे तो आसानी से हो सकता है तब तो शर्वत तन्मय जैसे बाण लक्ष्य को बिंद देता है उसी प्रकार से जीव ब्रमे की भूत हुए और लेकिन इसके व्यक्ति अप्रमते न की व्याख्या दूसरी चीज कहते मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम यो निमिद्रा ने शतकोटि जपेना सिद्धिर न भविष्य सिद्धिर जायते जागते मंत्रार्थम मंत्र चैतन्य मंत्र में चैतन्य क्या होता है मंत्रों में विद्यमान जो अचिंत शक्ति है उस अचिंत शक्ति का मंत्र चैतन्य कहता है जो संस्कार से जागृत किया जाता है इसे हमने पहले था ना मंत्र का संस्कार करना के संस्कार करना माला तो जड़ तत्व है और माला में माला देवी को प्रतिष्ठित किए बिना वह माला आपके सफल कैसे हो सकता है लकड़ी का टुकड़ा है कोई फल का इसका बीज है रुद्राश्मी क्या है फल का बीज है वैसे लेकिन जब तक तो उस रुद्राक्ष में हम प्राण प्रसित नहीं करते हैं उस माला के संस्कार से संस्कारित नहीं करते हैं उस माला में चित्रता नहीं आ सकती पत्थर को आप प्राणित करते हैं तब आप पत्थर में चितनता मानते हो और उसके भक्ति कर सबको फल प्राप्त होता है इसे माला में भी मंत्र में भी इसे मंत्र चैतन्य मंत्रार्थम मंत्र चैतन्य योनि यो नि मुद्रा नुद्रा शास्त्र के बीच मुद्राओं के बिना मुद्राओं की भाषा देवताओं के लिए अत्यंत सरल भाषा मानी मुद्राओं से जितनी जितनी शीघ्र देवता प्रसन्न होते हैं आत्मा हो चाहे ईश्वर हो चाहे कोई भी चीज प्रसन्न हो जाता है उतनी आसानी से अन्य किसी भी प्रक्रिया से प्रसन्न आप भगवान को भोग भी लगाते हैं वहां भी मुद्रा प्रश्न होता है कि हर पूजा के अंदर मुद्रा एक अंग है तरह से भक्ति या नाम जब रूपी पूजा है भगवान की ईश्वर की स्वरूप की किसने भी मुद्रा अपेक्षित है कौन सी मुद्रा नाम दे दिया योनि मुद्रा किसको भी जाननी चाहिए ये भी आगे ना प्रयोगत्मक बात जब प्रयोग सिखाएंगे तब मुद्राओं का सिखाऊंगा मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम योनि मुद्रा नो इन तीन को समय प्रकार से जाने बिना शत कोटि जपे नाप सौ करोड़ जब कर लेगा वो तो भी कक्ष न जाए उसकी सिद्धि या तात्पर्य महत्व विकार है यह ना कि जब का कोई फल ही नहीं होता है आप केवल नाम कर रहे तो भी फल मिलता है लेकिन जिस जिस प्रकार का फलाकांक्षा लग रहा बैठ रहे हैं शास्त्रों को सुना इसका जप करो इतना लाख करो ये फल मिलेगा मिला कुछ नहीं आपने सोचा इतना लक्ष्मी का जप करूंगा तो अगले साल जरूर एक करोड़ रुपया मिलेगी बेकार बेचारे को हजार रुपए तक सेना मिला <laughs> तो मिला जरूर लेकिन जितना चाहता हो उतना नहीं मिला कारण क्या है कारण यही है वो मुद्रा का ज्ञान नहीं उसके पास संस्कार का ज्ञान नहीं उसके पास न्यास का ज्ञान नहीं उसके पास तो कैसे फल मिलेगा फल की प्राप्ति नहीं होती है किंचित फल की प्राप्ति जरूर होती है इसी महत्व को दिखाने के लिए पर जपेना की कर रहे हैं। ये नहीं मत सोचिए कि इतना करोड़ जब पर... हम तो जिंदगी भर इतना करोड़ नहीं कर सकते फिर तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है ऐसा सोचकर नास्तिक बनने की अपेक्षा नहीं है यहाँ पर तात्पर्य को समझिए उसका तात्पर्य इतना ही है कि आपको इन तीनों चीजों को समेत जाननी चाहिए मंत्रार्थ को मंत्र संस्कार को और मुद्रा इन तीन तीनों की विनाय करता है तो व्यक्ति को वांछित फल की प्राप्ति नहीं होती है ये उसका तात्पर्य है अब प्रणिधान करने का फल ये सब जान के इतनी मेहनत करू तुझे तो मिलेगा क्या कि तो दुनिया तो लाभ देखते ना क्या लाभ है, है? लाभ की उन्हें कोई कुछ करना ही नहीं चाहता प्रयोजन वाले उद्देश्य मंदो भी न प्रवर्तित है हम तो न प्रवर्तित मंद क्या पागल भी नहीं प्रवृत्त होता पागल को भी कुछ लाभ दिखता तो भी होता शास्त्रकार बड़ी दया कर दी है प्रवचन मंदो भी कह दिया प्रवजन मनुष्य उन्मत्तों पर न प्रवर्तित तो इसीलिए प्रवचन बताना जरूरी है एक तरह प्रक्रिया को अपनाकर कर हम प्रणिधान करेंगे तो मिलेगा क्या किंच इस योग्य को ऐसी साधना करने से क्या फल मिलेगा तथा प्रत्यक्ष चेतनाधि गमोप्यंतराय अभाव तथा प्रत्यक्ष अपि अधिगमो अपी अंतराया भाव एक दो तीन चार पा, पांच पले ततः माने ईश्वर्प निधान पूर्वक्त प्रदान रूपी साधन करने से प्रत्यक्ष चेतनाधिगम और प्रत्यक्ष का असली स्वरूप का जो है अधिगम हो जाएगा बोध हो जाएगा प्रत्येक क्या है प्रतिपम विपरीत मंचाती सकल जीवात्मा ये जीवात्मा क्या जानता है सब कुछ उल्टा उल्टा ही जानता है आपने अपने आप को समझता मैं सब सही जानता हूँ नहीं ये जो जान रहा है सब उल्टा ही जानता है सब गलत ही जानता है क्योंकि ये समझता है जगत सत्य है मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा वो करूंगा तो वो मिलेगा दुनिया भर सोच रहा है और लगा है दिन रात मठ मंदिर बनाने में महंत बनने के चित्र घूम रहा यह सब गलत है गलत ही जानने वाला हमेशा ये गलत को ही लेके चलता इसलिए नाम प्रत्यक उल्टा जानने वाला जो उल्टा जानता है उसका नाम प्रत्यक्ष होता है प्रतीपम मान विपरीतमेवती इति प्रत्यक्ष शब्द बनता है आत आत में तत् बुद्धि करके बैठा हुआ है तथ में तत्बुद्धि करके बैठा हुआ जीव है उसको प्रत्यक्ष का, परांग का। इसे सभावी हो गया हमेशा दुनिया ही देखता है अपने आप को देखता ही नहीं प्रत्यक्ष उसका लेकिन वास्तविक स्वरूप क्या है जड़ नहीं है वो चैतन्य जो प्रत्यक्ष है ये जो जीव है अपना वास्तविक स्वरूप जो चेतन है उसका उसको अधिगम हो जाता है प्रत्यक चेतना अधिगम तु न वास्तविक रूप प्रत्येक वास्य किन्तु वास्तविक रूपेतन एवं वास्तव में यह चेतनी है यह वास्तव में जड नहीं है अपने जो चेतन रूप है वास्तविक स्वरूप उसका उसको अधिगम हो जाता है इतना ही नहीं अधिगम हो जाए एन कोई ना कोई और कोई आ जाए बीच में तांगड़ा दे कोई बाध आ जाए प्रतिबंधक आ जाए फिर हम भूल जाएंगे तो फायदा आ गया ऐसे जान इतना मेहनत करके जाना और जाना हो फिर खो लिया फिर खोना पड़े जानने से, ना जानना ही अच्छा है ना अपराध करके आपको मालूम है खोना ही पड़ेगा फिर क्यों प्राप्त करे नहीं तीसरे तो कहते हैं या खोगे नहीं आप एक बार जब प्राप्त हो जाएगा फिर आप खोएंगे नहीं क्यों कि कोई ऐसा बाधक ही नहीं रह जाएगा न रहे बांस नजे बांस हुई खत्म मामला क्यों अंतराय अभाव को कोई भी ऐसा प्रतिबंधक बाधक आपके बीच में रहेगा ही नहीं सकल अंतराय जो बाधक प्रतिबंधक हैं वो सब का सब का अभाव हो जाता है भी होता ही है अतएव एक बार चेतना अधिकम हो जाए उसके बाद दो बार फेगा ऐसी बात नहीं है ये तावत अंतराया व्यादि प्रवृत्त अगला सूत्र में आ रहा है कौन है वो अंतराय वर्णन करेंगे ये जो व्याधि प्रवृत्ति अंतराय है बाधक तावत ईश्वर प्रधान प्रक्रिया जिस प्रकार से तो उसी प्रकार से होती ढंग से ईश्वर प्रणान करने पर ते ये अंतराय तय न भवन थी अंतराय एक भी नहीं रह जाते हैं स्वरूप दर्शनमी अच्छे केवल अंतराय लोप हो लो जाए और जड़ समाधि मिले प्रकृति लय हम हो जाए तो भी बैठते ना तब इसलिए कहते हैं केवल उसके बाद दूर होकर जड़ भूत हो जाएगा ऐसी बात नहीं है किंतु स्वरूप की भी दर्शन हो जाती है यथे वीश्वर पुरुष शुद्धा प्रसन्न केवल अनुपसर्ग तथा अयमअप बुद्धे प्रति संवेदी यह पुरुष वह समझ लेता है अनुभव कर लेता है हाँ, क्या जिस प्रकार से ईश्वर रूपा जो पुरुष विशेष है वो कह गए वो शुद्ध है प्रसन्न है मैंने क्लेश रहित है केवल है मैंने धर्माधर्म रहित है अनुपसर्गे जात भोग से भी रहित उपसर है उपसर्ग है जात और भोग यही हमारे सबसे भारी उपसर्ग है यही उपाधि बन जाती है हमेशा जा रहित रूपी जो प्रेरक है प्रसन्न है अर्थात क्लेश रहित है वो केवल मैने धर्म क्लेश रहित है दर्म और अनुपसर्ग है का मतलब उपसर्ग रहित का मतलब है जातर भोग से रहित हो जाता है जिस प्रकार से वो ईश्वर इस प्रकार का है उसी प्रकार का मैं हूं ऐसी हो जाता है तथा कहते हैं आयम अपी पुरुष ये जो पुरुष है आज तक अपने आप को बंधन में मान रहा था अपने आप को ज्ञानी मान रहा था अपने आप को क्लेश से युक्त मानता था धर्म धर्म वाले वाला मानकर अपने आप कोई अपने आप को धर्मी मान रहा है कोई अपने आप को पापी मान रहा है और अतव ऐसा आज तक अपने आप को जो मानता था वह पुरुष जो बुद्धि में प्रतिफलित होकर भाषित होता रहा है भासित होता रहा है, वह निश्चय करता है कि मैं वो नहीं हूँ मैं वो नहीं हूँ जो आज तक में सोचता रहा हूँ जाते और भोग वाला धर्मधर्म वाला क्लेशों वाला ऐसा जो अपने आप को सोचता था वो मैं नहीं मैं तो वह ईश्वर के यही अंतर है ईश्वर ही नहीं बोलते हैं योगी लोग मैं भी ईश्वर के समान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्व वाला पुरुष हूँ आत्मा हूँ ऐसा निश्चित कर देता है प्रत्येक चेतना अधिकमी